परमार्थ प्रसंग छियानबे अपरिपक्व मन वाले प्रवर्तक साधक को अपनी साधना की इमारत खड़ी करने में सदा सजग और व्यस्त रहना पड़ता है जिससे मोहवश अनजान में मन कहीं किसी काम्य वस्तु या व्यक्ति में आकृष्ट होकर उसे बंधन में न डाल दे और यह भी समझ रखने की बात है कि साधन भजन शुरू करने के समय कोई प्रवर्तक अवस्था कहते हैं ऐसा नहीं है दस बारह वर्ष जब ध्यान कर लेने से ही कोई उच्च अवस्था का साधक नहीं हो जाता व्यक्ति विशेष की प्रचेष्टा और आग्रह भेद से यह अवस्था कितने ही साल चल सकती है यहां तक कि जीवन भर जब तक कुछ साक्षात अनुभूति न हो तब तक यह अनुभूति ही धर्म है उसके पहले का समस्त क्रियाकांड अनुष्ठान आदि धर्म में प्रविष्ट होने के लिए तैयारी और सामग्री का एकत्रीकरण मात्र है संतान भी, देखने में आता है जो शुरू में साधन भजन ध्यान जब आदि करना प्रारंभ करते हैं जितना ही मन को इष्ट में समाहित या एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं उतना ही मन टेढ़ा चलता है दुनिया भर के गंदे असंबद्ध विषयों में भटकना शुरू कर देता है यहाँ तक कि मन में आता है कि ऐसी बला तो पहले कभी नहीं थी तब तो जो सोचता था मन को ठीक स्थिर करके सोच सकता था अब ऐसा क्यों हो गया इसका मतलब यह है कि जिन सब की ओर मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उन बाह्य विषयों में ही मैं उसे लगाता था अतः उसके साथ कोई द्वंद्व नहीं था जो ही सद सत विचार करके उसे असार बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने और वश में लाने की चेष्टा की कि वह विद्रोही हो उठा नदी को बांधने का प्रयत्न करने पर उसका वेग सौ गुना बढ़ जाता है पर उसके उसी वेग को उसी शक्ति को यदि अभीष्ट कार्य में लगाया जाए तो हजार गुनी फल प्राप्ति होती है अंठानवे यत्न और चेष्टा से सभी काम सिद्ध होते हैं असफल होने पर पुनः पुनः प्रयत्न करो यदि प्रयत्न करने से सिद्ध लाभ न हो तो समझना कि जिस तरह का प्रयत्न करना उचित था उस तरह से नहीं हुआ चेष्टा करने से सभी बातें सरल अनायास साध्य होने लगेंगी क्रमशः यह अभ्यास परिणत हो स्वभाव बन जाएगा ईश्वर ने दर असल कोई अभाव नहीं रखा है मनुष्य को अभाव केवल उसके मन में है सुख दुख मन में है बाहर नहीं जैसा भाव वैसा लाभ सौ स्वाधीनता है परम सुख स्वाधीनता महादुख पराधीनता महादुख ईश्वर का दासत्व यथार्थ स्वाधीनता है बिना सदृपों की दासता का परित्याग किए ईश्वर का दास होना संभव नहीं